विवेक चुनावी सदेश परम महात्मा इस प्रकार आत्मान और तत्व बोध को प्राप्त हुए उस शिष्य श्रेष्ठ को प्रणाम करते देख महात्मा गुरुदेव अति प्रसन्नचित से फिर इस प्रकार श्रेष्ठ वचन कहने लगे ब्रह्म प्रत्यय सतती जगद तो ब्रह्म सत्वत दिशा प्रशात मनसा सर्वास्वस्थास्वी किमभितस किमितक्षुष्म विद्य तद्वद ब्रह्म विद किम परिहारास्प अपने आध्यात्मिक दृष्टि से शांत चित्त होकर सब अवस्थाओं में ऐसा ही देख कि यह संसार ब्रह्म प्रतीति का ही प्रवाह है इसलिए यह सर्वथा सत्य स्वरूप ब्रह्म ही है नेत्रयुक्त व्यक्ति को चारों ओर देखने के लिए रूप के अतिरिक्त और क्या वस्तु है उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञानी की बुद्धि का विषय सत्य स्वरूप ब्रह्म से अतिरिक्त और क्या हो सकता है कस्ताम परानंदरसान पर रसानुभूति चंद्रे महासाद निदीप्य मादे चित्रेन्दु मलोकितुम कई परमानंद रस के, के अनुभव को छोड़कर अन्य चौथे विषयों में कौन बुद्धिमान रमन करेगा अति आनंदादायक पूर्ण चंद्र के प्रकाशित रहते हुए चित्रलिखित चंद्रमा को देखने की इच्छा कौन करेगा असत्पदार्थानुभवन किंचन चुखहा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 तद दयानंदमयात्मना सदा शांति भजस्तु मौनम अखंड बोधस्वरूप निर्विकल्प आत्मा में किसी विकल्प का होना आकाश में नगर की कल्पना के समान है इसलिए अद्वितीय आनंद में आत्म स्वरूप से स्थित होकर परम शांति लाभ कर, कर मौन धारण करो तुष्टिम अवस्था परमोपशां बुद्धे रसत्कल्प विकल्प ब्रह्मात्मना तो, ब्रह्मवेदो महात्मनो यत्राद्वयानंद सुखम निरंतरम महात्मा ब्रह्मवेद्या नित्या विकल्पों की हेतु हेतुभूता बुद्ध की जो ब्रह्म भाव से मौनावस्था है वही परम उपशम है जिसमें कि निरंतर अद्वयानंद रस का अनुभव होता है नास्त निर्वासना बौनात्म सुख कृदुत्तम विज्ञातात्मस्वरूप से स्वानंद जिसने आत्मस्वरूप को जान लिया है उस आनंद रस का पान करने वाले पुरुष के लिए वासना रहित मौन से बढ़कर उत्तम सुखदायक और कुछ भी नहीं है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 नदेश कालासन दिग्ग मदि लक्षाद्यपेक्षा प्रतिबद्ध वृत्ते महात्मस्तीयेक्षा जिसकी चित्तवृत्ति निरंतर आत्मस्वरूप में लगी रहती है तथा जिसे आत्मतत्व की सिद्धि हो गई है उस महापुरुष को ध्यानादि के उपयोगी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 उस प्रमाण सौष्ठ के अतिरिक्त भला और किस नियम की आवश्यकता है अयमात्मा निध प्रमाणे सतिभासते नदेशम न देशम ना कालम न शुद्धि आत्मा नि्य है प्रमाण की शुद्धि होते ही वह स्वयं भासने लगता है अपनी प्रतीत के लिए वह देश काल अथवा शुद्धि आदि किसी की भी अपेक्षा नहीं रखता देवदत्तोहमिते तद विज्ञान निरपेक्षकम तदवद्रह्मविदोप्यस् ब्रह्माहमित वेदनम जिस प्रकार मैं देवदत्त हूँ इस ज्ञान में किसी नियम की अपेक्षा नहीं है उसी प्रकार ब्रह्मवेदता को मैं ब्रह्म हूँ यह ज्ञान स्वतः ही होता है भानुन जगत सर्व भाषते येजसा अनात्मक नूत भाषक सूर्य से जैसे जगत प्रकाशित होता है वैसे ही जिसके प्रकाश से समस्त असत और तुक्ष अनात्म पदार्थ भासते हैं उसको भाषित करने वाला और कौन हो सकता है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 आत्मा प्रमेय सकल यह सर्वसाक्षी आत्मा स्वयं प्रकाश अनंत शक्ति अप्रमेय और सर्वानुभव स्वरूप है इसको ही जान लेने पर वह ब्रह्मवेदताओं में सर्वश्रेष्ठ महात्मा तंत्र बंधन से मुक्त होकर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 आत्मानंद रस से तृप्त होकर स्वयं अपने आप में ही क्रीड़ा करता और आनंदित होता है सुधाम तथा विद्वान रमते निर्ममो निर्हम सुखी जिस प्रकार खिलौना मिलने पर बालक अपनी भूख और शारीरिक व्यथा को भी भूलकर उससे खेलने में लगा रहता है उसी प्रकार अहंकार और ममता से शून्य होकर विद्वान अपने आत्मा में आनंदपूर्वक रमण करता रहता है चिंता शून्य में दैन्य भैक्ष वानम सवार स्वातंत्रेण निरंकुशा सिद्रात्मता देवदे वस्त्र क्षाशोषणादिहित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 उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं होता है वन शमशमान में सुख की नींद सोते हैं। धोने से, धोने से सुखाने आदि की अपेक्षा से रहित दिशा अथवा वल्कलादि भी उनके वस्त्र हैं। पृथ्वी ही बिछोना है उनका आना जाना वेदांत वीथियों में ही हुआ करता है और परब्रह्म में ही उनकी क्रीड़ा होती है विमान मालम्य शरीर में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 स्वयं सर्वात्म से स्थित सदा अपने आत्मा में ही संतुष्ट और अकेला विचरने वाला वह मुनि अपने अनुसार जब इच्छा हो तब अन्न ग्रहण करता है और मनमाना रूप धारण कर विचरता रहता है क्वच्न मूढ़ो विद्वान्विदपी महाराज विभव क्वचिभ्रांत सौम्य क्वचि जगराचार कलि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 असहाय होने पर भी महाबलवान भोजन न करने पर भी नित्य तृप्त और विषम से वर्तता बर्त, हुआ भी समदर्शी होता है अभी कुर कर्वाणश्चा भोक्ता फलभोग्यपेप्य शरीरेश परिच्छि सर्वग वह महात्मा सब कुछ करता हुआ भी अकर्ता है नाना प्रकार के फल भोगता हुआ भी भोगता है, शरीरधारी होने पर भी अशरीरी है और होने पर भी है। अशरीरम सदा अशरीर भाव में स्थित रहने से इस ब्रह्मवेत्ता को प्रिय अथवा अप्रिय तथा शुभ अथवा अशुभ कभी छू नहीं सकते स्थूला सदात्मो मुनेशुभ्यशुभम फल जिस देह देहािमी का स्थूल सूक्ष्म आदि देहों से संबंध होता है उसी को सुख अथवा दुख तथा शुभ अथवा अशुभ की प्राप्ति होती है जिसका बंधन टूट गया है उस सत्य स्वरूप मुनि को शुभ अथवा अशुभ फल की प्राप्ति कैसे हो सकती है तमसा ग्रस्त तमसाग्रस्त बदभा वस्तु लक्षण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 ब्रह्मवेत्ता का आभास मात्र शरीर देखकर अज्ञानी जन उसे देह युक्त सा मानते हैं अहिर्नि निर्वलि मुक्तदेहस्तुतिषते इत्यम यकंचित प्राणवायुना यह मुक्त पुरुष का शरीर तो सांप की काचुली के समान प्राणवायु द्वारा कुछ इधर उधर चलायमान होता हुआ पड़ा रहता है उसमें कर्तृत्वाभिमान का अत्यंत अभाव होने के कारण वास्तव में क्रिया नहीं होती स्रोतसा नीयते दारू यथा निम्नोन्नत स्थल दैवन नीयत देहो यथा कालोपभुक्ति जैसे जल के प्रवाह से लकड़ी ऊँचे नीचे स्थानों में बहा ले जाई जाती है उसी प्रकार देव के द्वारा ही उसका शरीर समयानुकूल भोगों को प्राप्त करता है प्रारब्ध प्रारब्धकर्म परिकलित संसारिव चलतु मुक्तदेह सिद्ध स्वयं वसति साक्षिवद्र तुष्णि चक्रस्मूलिव कलून्य मुक्त पुरुष का शरीर प्रारब्ध कर्म से कल्पित वासनाओं द्वारा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 लक्ष्यालक्ष्य गतिम त्यक्वा ये कवलात्म शिव एव स्वयं साक्षाद्रह्म विदुत्तम जो लक्ष्य और अलक्ष्य दोनों दृष्टियों को त्याग कर केवल एक आत्म स्वरूप से स्थित रहता है वह ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महापुरुष साक्षात शिव ही है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 ऐसा ब्रह्म ज्ञानी जीता हुआ भी सदा मुक्त और कृतार्थ ही है शरीर रूप उपाधि के नष्ट होने पर वह ब्रह्म भाव में स्थित हुआ ही अद्वितीय ब्रह्म में लीन हो जाता है शेल सद्भावा वेश सदभावान तथा ब्रह्म विश्रेष्ठ सदा ब्रह्म नट जैसे विचित्र वेशविन्यास धारण किए रहने पर अथवा उसके अभाव में भी पुरुष ही है वैसे ही उपाधि युक्त हो अथवा उपाधि मुक्त सदा ब्रह्म ही है और कुछ नहीं यत्र ये विषण सत्पर्ण मेवतरोपोपतना ब्रह्मी यते प्रागेवहि तचिद्ने जहाँ गिरे हुए वृक्ष के सूखे पत्तों के समान ब्रह्मीभूत यति का शरीर कहीं भी गिरे वह तो पहले ही चैत चैतन्या से दग्ध हुआ रहता है सदात्मनि ब्रह्मणि तिष्ठ मुणे पूर्णादयानंदमयात्मना सदा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 देह से मोक्षो न मोक्षो न दंडस्या कमंडलो अविद्या्रंथि मोक्षो मोक्षो यत क्योंकि मोक्ष हृदय के रूप ग्रंथ के नाश को ही कहते हैं इसलिए देह अथवा दंड कमंडलों के त्याग का नाम मोक्ष नहीं है कुल्यायामचनद्याम नद्या विव क्षेत्रे तत्व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 अनद्यौपाधिक विनाशनम प्रज्ञान घन यह आत्मा का लक्षण उसकी सत्यता का सूचक है विज्ञन ऐसा अनुवाद वर्णन करके उपाधिकल्पित वस्तु का ही विनाश बतलाते हैं अविनाशी वरेयम आत्मे ते सुरात्मन बिन विकारिशु अरे यह आत्मा अविनाशी है यह अविनाशी वा अरे विकारी देह आदि का नाश होने पर आत्मा के अविनाशी का ही प्रतिपादन करती है पाषाण वृक्ष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 से दग्ध हो जाने पर परमात्म स्वरूप ही हो जाते हैं दृश्यं प्रविलीयते जैसे सूर्य का प्रकाश होने पर उससे विपरीत स्वभाव वाला अंधकार उसी में लीन हो जाता है वैसे ही संपूर्ण दृश्य प्रपंच